अजी हंसा मंगलम सीधा अर्हंत मंगल है सिद्ध मंगल है साधु मंगल है केवलि प्ररूपित अर्थात सर्वज्ञ कथित धर्म मंगल है अरहंत लोकोत्तम संसार में श्रेष्ठ है सिद्ध लोकोत्तम है साधु लोकोत्तम है केवलि प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है र ने कहा है जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाए जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का अरिहत को निर्मित करना हो स्वयं में सिद्ध को पाना हो कभी किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो तो उसे देखना उसकी भावना करनी उसकी आकांक्षा और अभी की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है महावीर से ढाई हजार साल पहले चीन में एक कहावत प्रचलित थी और वो कहावत थी अल्लाह से के द्वारा कही गई और बाद में संग्रहित की गई चंदन की धारा का पूरा का पूरा सार वो कहावत थी सुपीरियर फिजिशियन क्योर द इलनेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो बीमारी के प्रकट होने के पहले ही उसे ठीक कर देता The inferior physician only cares for the illness which he was not able to prevent. और जो साधारण चिकित्सक है वो केवल बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाता है जिसे वो रोकने में समर्थ नहीं था हैरान होंगे जान के आप ये बात कि महावीर से ढाई हजार साल पहले आज से पांच हजार साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी के ठीक करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था उल्टा ही रिवाज था या हम समझें कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है। चिकित्सक को पैसे दिए जाते थे इसलिए कि वो किसी को बीमार न पड़ने दें और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता तो चिकित्सक को उल्टे उसे पैसे चुकाने पड़ते थे तो हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पैसे देता था ताकि वो बीमार न पड़े और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते जब तक वो ठीक न हो जाता तब तक बीमार को फीस मिलती चिकित्सक के द्वारा ये जो चिकित्सा की पद्धति चीन में थी उसका नाम है अकुपंक्श इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना शुरू हुआ है रूस में वे इस पर बड़े प्रयोग कर रहे हैं और उनकी दृष्टि है कि इस सदी के पूरे होते होते रूस में चिकित्सक को बीमार को बीमार न पड़ने देने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी जाएगी और जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा अक्कू पंक्र मानता है कि शरीर में खून ही नहीं बहता विद्युत ही नहीं बहती एक और तीसरा प्रवाह है प्राण ऊर्जा का एलान वाइटल का वो प्रवाह भी शरीर में बैठा है सांसों सौ स्थानों पर शरीर के अलग अलग वो प्रवाह चमड़ी को स्पर्श करता है इसलिए अकुपंक्षर में चमड़ी पर जहां जहां प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है वहां सुई चौप कर उस प्रवाह को संतुलित करने की कोशिश की जाती बीमारी के आने के छह महीने पहले उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाते ये जान के आपको हैरानी होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः खून के प्रभाव की जानकारी नहीं नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती रही है। और छह महीने पहले नाड़ी अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती बीमारी के आने के छह महीने पहले हमारे भीतर तो जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती है चाहे शुभ को जन्म देना हो चाहे अशुभ को चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो चाहे बीमारी को सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते हैं ये जो मंगल की स्थिति है कि अरिहंत मंगल है ये प्राण शरीर में बीच डालने का उपाय है क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है हम वही चाहते हैं जो मंगल है जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है सिर्फ मंगल का भाव है अरिहंत मंगल है सिद्ध मंगल है साहू मंगल है केवली पणतो धम्मो मंगलम वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है सिर्फ मंगल का भाव ई के हैरानी होगी कि मन का नियम है जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती धारणा पतंजलि योग के आठ अंगों में कीमती अंग है जहां से अंतर यात्रा शुरू होती धारणा ध्यान समाधि छठवा सूत्र है धारणा सातवां ध्यान आठवां समाधि ये जो मंगल की धारणा है ये पतंजलि योग सूत्र का छठवा सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाए धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है हमारी चेतना रूपांतरित होती है न केवल हमारी हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं इसलिए महावीर ने कहा है अज्ञानी से दूर रहना मंगल है ज्ञानी के निकट रहना मंगल है चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य उस में, उस में रहना मंगल है सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं हों उस मिलियो में उस वातावरण में रहना मंगल है रूस तो के एक विचारक जो अकुपंक्षर पर काम कर रहे हैं डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोसी धारणाओं से इम्पोज किए जा रहे हैं आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो वाक्य पड़ोसी का भी हो सकता है भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है भीड़ में एक आदमी जमाई लेता है और दस आदमी उसी छाई अलग अलग कोनों में बैठे हुए जमाई लेना शुरू कर देते सरो को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है उसके पास टिकट नहीं है वो घर से बाघ खड़ा हुआ है उसके पास पैसा भी नहीं है फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर दो लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट है। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टेलिन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग उस दिन तो उससे कोई नहीं जानता था उन्नीस सौ दस वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है अपनी आत्मकथा उसने लिखी अबाउट माई सेल्फ उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह और फिर उसने मेरे पास आके पूछना यंग मैन योर टिकट मैसन के पास तो टिकट थी नहीं लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसन ने हाथ में उठा लिया आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा उसे टिकट दिखाई पड़ जाए उसने उस कागज को पंक्चर किया टिकट वापस लौटाई और कहा कि वेन यू हैव गट द टिकट वाई यू आर लाइंग अंडर दिटी पागल हो जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े हो मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी इस घटना के बाद पिछली आधे पचास वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे मैसिंग परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली उन्नीस में एक नाटक के मंच पर जहां वो अपना प्रयोग दिखला रहा था लोगों में विचार संक्रमित करने का अचानक पुलिस आके मंच को पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया मैसिंग को तत्काल बंदगाड़ी में डाल के क्रिमिन ले जाया गया और स्टिलिन के सामने मौजूद किया गया स्लिन कहा मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी के दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़ के बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो तो मैसिन ने कहा आप जैसा भी चाहे तो सिल ने कहा कि कल दो बज दो बजे तुम यहाँ रहो बंद दो बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के बड़े बैंक में तुम क्लर्क को एक लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा के ले आओ पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है दो आदमी स्टॉले लिए हुए मैसिंग के पीछे ठीक दो बजे उसे बैंक में ले जाया गया उसे कुछ पता नहीं कि किसके किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा जाके ट्रेजर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया उसने कोरा कागज उन दो आदमियों के सामने निकाला कोरे कागज को दो छण देखा ट्रेजरर को दिया और एक लाख रूबल ट्रेजर ने कई बार उस कागज को देखा चश्मा लगाया वापस गौर से देखा और फिर एक लाख रुपया, एक लाख रूबल निकाल के मैसिंग को दे दिए मैसिंग ने बैग में वापस अंदर रखे स्टेलिन को जाके रूपए दिए स्टेलिन ने कहा हैरानी वापस मैसिंग लौटा जाके क्लर्क के, के हाथ में वो रुपए वापस दिए और कहा मेरा कागज वापस लौटा तो जब क्लर्क ने वापिस कागज देखा तो वो खाली था उसे हार्ट अटैक का दौड़ा पड़ गया वो वहीं नीचे गिरता तो वो बेहोश हो गया उसकी समझ के बाहर होगी बात की क्या हुआ है लेकिन स्टेलिन इतने से राजी न हुआ कोई जालसाजी हो सकती है कोई किलर और को उसके बीच तालमेल हो सकता है तो क्रिमिन के कमरे में उसे बंद किया गया हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा कि ठीक 12 बज के पांच मिनट पर वो सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए वो ठीक 12 बज के पांच मिनट पर बाहर हो गया सैनिक अपनी जगह खड़े रहे वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा वो स्टेलिन के सामने जाके मौजूद हो गए इस पर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं आया भरोसा आने जैसा नहीं था क्योंकि स्थल इनकी पूरी फिलोसॉफी पूरा चिंतन पूरा का धारणा सब बिखरती है ये एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्सियन चिंतन का आधार गिर जाए लेकिन स्टेलिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी उसने कहा कि कल रात बारह बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ बिना किसी अनुमति पत्र के ये सर्वाधिक कठिन बात थी क्योंकि स्टलिन जितने गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा पता भी नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में है क्रेमलिन के रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा न हो कोई बम न फेंका जा सके कोई हमला ना किया जा सके सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि पांच नंबर कमरे में है दूसरी कतार जानती थी कि छह नंबर कमरे में है तीसरी कतार जानती थी कि आठ नंबर कमरे में है अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत स्टेलिन को थी कोई पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में स्टेलिन की खुद पत्नी भी स्टेलिन के कमरे का पता नहीं रख सकती थी क्रेमलिन के सारे कमरे जिनमें स्टेलिन अलग अलग होता था करीब करीब एक जैसे थे जिनमें वो कहीं भी किसी भी क्षण हट सकता था सारा इंजाम हर कमरे में था ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाके की मेज के सामने खड़ा हो गया, भी गया। और ने कहा कि तुमने ये किया कैसे यह असंभव है मैसिंग ने कहा मैं नहीं जानता मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि मैं आई एम बैरी वो बैरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था इस के बाद नंबर दो की ताकत का आदमी बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बैरिया हूं और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे और मैं भीतर आ गए इस ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है और प्रमाणिक है 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी वो सिर्फ मैसिंग के कारण 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे कार्ल आटोविच नाम का एक आदमी उन्नीस में रूस में हत्या की स्थलिन की आज्ञा से क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था कि उससे कम्युनिज्म की जो मेटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वो बिखर जाती है अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्थलिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिन की बात को पूरा समझने की कोशिश करो क्योंकि तो तो इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है और जो आदमी मैसिन का अध्ययन करता रहा उस आदमी ने नामोव ने कहा है कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणुबम हो उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक लें एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए अपनी ही राजधानी पे गिरा दे नामोब ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वॉर इज गोइंग टू बी साइकिक पावर ये जो ये धारणा की जो शक्ति है ये आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है इसलिए मंगल की धारणा महावीर ने कहा है भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना क्योंकि वो परिणाम ला सकती है आप राह से गुजर रहे हैं आप सोचते हैं मैंने कुछ किया भी नहीं एक मन में ख्याल भर गया के आदमी की हत्या कर दू आपने कुछ किया नहीं किस दुकान से फला चुरा लूं, आप चोरी करने नहीं भी गए लेकिन क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राह पर किसी चोर ने आपकी धारणा न पकड़ ली होगी मॉस्को में एक हवा पिछले दो साल में प्रचलित हुई है कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन खुजलाने के पहले चारों तरफ देख लेता है क्योंकि ये प्रयोग चल रहा है दो साल से मोनिन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है वो आपके पीछे आके कहेगा आपकी गर्दन पे चल रहा है मन में अपने गर्दन खुजला रही है खुजलाओ जल्दी और लोग खुजलाने लगते अब तो यह खबर इतनी फैल गई क्योंकि उसने हजारों लोगों का प्रयोग किया है राह के पर खड़े होकर होटल में बैठकर ट्रेन में चढ़ के और मानिन इतना सफल हुआ है कि 98 एट परसेंट अंठानबे प्रतिशत सही होता है जिसके पीछे खड़े होकर वो भावना करता है कि गर्दन खुजला रही है कीड़ा चढ़ रहा है जल्दी खुजलाओ वो जल्दी खुजला अब तो लोगों को पता चल गया सच में भी कीड़ा चढ़ा हो तो लोग पहले देख लेते हैं कि वो मानिन नाम का आदमी आसपास तो नहीं जब से मानन का प्रयोग सफल हुआ है तब से मस्तिष्क के बाबत एक नई जानकारी मिली है और वो ये कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है सामने सिर्फ एक हिस्सा है चार गुना पीछे और जो लोग जैसे कि मैसिंग या कल मैंने आपको कहा नेल्लिया नाम की महिला जो वस्तुओं को सरका सकती है इनके मस्तिष्क के अध्ययन से पता चला है कि इनका मस्तिष्क पीछे 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है सामने एक तो पीछे पचास योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिष्क छिपा हुआ पीछे पड़ा है और जब तक वो सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा ये भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है प्रकृति ने इंजाम किया हुआ है कि शुभ की ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है हम शुभ की कामना ही नहीं करते या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करते उसे काट देते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है बड़ा हो जी लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती तू तो होते से ही मर जाता तो डर उसे पता नहीं है कि चार दफा उसने कामना की हो शुभ की और एक ये एक दफा अशुभ की तो भी विषाक्त हो जाता है सब कट जाती है काम महावीर अपने साधुओं को कहते थे मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे उठते बैठते श्वास लेते छोड़ते स्वभाव था मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है वे जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए वे मंगल हैं सिद्ध मंगल हैं साधु मंगल हैं और जाना जिन्होंने जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती सिर्फ जानना रह जाता है सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता ओनली नोइंग केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया मात्र ज्ञान रह गया जहां जहां ना कोई जानने वाला बचा जहां मैं का कोई भावना बचा जहां कोई गे ना बचा जहां कोई तू ना बचा जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता प्योर कैपेसिटी टू नो इसे ऐसा समझे कि हमें कमरे में दिया जलाये तो दीये की बाती है तेल है दिया है फिर कमरे में दिए का प्रकाश और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है फर्नीचर है दीवाल है आप है अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया न दीवाल है न फर्नीचर है कुछ भी नहीं दिए में तेल भी ना रहा दिए की देह भी ना रही सिर्फ ज्योति रह गई प्रकाश मात्र रह गया न तो दिया बचा और न प्रकाशित वस्तुएं बची मात्र प्रकाश रह गया आलोक स्रोत रहित कोई तेल नहीं कोई बाती नहीं और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है शून्य में फैल रहा है ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के, के संबंध में जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहां ज्ञान अकारण हो जाता है कोई सोर्स नहीं होता क्योंकि बात बहुत कीमती है जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी ना कभी चुक जाती चुक ही जाएगी कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन बड़ा है स्रोत अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन चार हजार पांच हजार साल रोशनी देगा लेकिन चुप जाएगा कितना ही बड़ा स्रोत हो स्रोत की सीमा है चुप जाएगा महावीर कहते हैं ये जो चेतना है ये आनंद है ये कभी चुक नहीं सकती ये स्रोत रहित है इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता वो बस है इट जस्ट इज कहीं से आता नहीं अन्यथा एक दिन चुग जाएगा कितना ही बड़ा हो चुक जाएगा महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते कितना ही लंबा समय लगे तो महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती फिर और ज्यादा कम होता जाए महावीर कहते हैं जो चेतना है ये स्रोत रहित है इसलिए महावीर ने ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया क्योंकि अगर ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिए हो जाते हैं तो हम चुग जाएंगे सच है ये कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर और, और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी इतनी प्रतिष्ठा के उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं आत्मा ही परमात्मा है इसका स्रोत अलग नहीं है यह ज्योति ही स्वयं स्रोत है ये जो भीतर जलने वाला जीवन है यह कहीं से शक्ति नहीं पाता यह स्वयं ही शक्तिवान है यह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है नहीं तो किसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा यह किसी पर निर्भर नहीं है नहीं तो मोहताज रहेगा ये किसी से कुछ भी नहीं पाता ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं सोर्स उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं जैन परंपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है वो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो वो क्राइस्ट हो सकते हैं वो बुद्ध हो सकते हैं वो कृष्ण हो सकते वो लाओस से हो सकते हैं इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम कृष्ण मंगलम ऐसा नहीं कहा जैन धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा हिंदू धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा केवली पणतो धमो मंगलम वो जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनके द्वारा जो भी प्रवृत्त धर्म है वो मंगल है वो कहीं भी हो जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया उन्होंने जो कहा है वो मंगल है ये मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती है। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं वही हमारा दुर्भाग्य हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं, हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो आपकी भीतरी आकांक्षा की, की खबर देती आप भी वही हो जाना चाहते हैं अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कहीं तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होगी और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता धारणा पहला कदम कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते हैं? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है न केवल आदर जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन क्या है वर्तुल चलते हैं वही आपके सपनों में उतर आता है वही आपकी सांसों में समा जाता है वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं मैं मेडिकल मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं आक्सोर यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे की धारणा का भी आपकी धारणा को छोड़ दें आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही दूसरे की धारणा का भी अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का दस वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीजिएटली दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए आपके खून में सफेद वाइट ब्लड सेल्स सफेद जो कोष खून के वो 1500 बढ़ जाते जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके सोलह सौ कम हो जाते हैं तत्काल इमीजिएटली और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है वो आपके पहरेदार आपने देखा होगा ख्याल क्या होगा चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है वो मवाद सिर्फ रक्षक है आपके शरीर के खून के सफेद कण वे भाग के फौरन एक पर्त पहरेदारी की खड़ी कर देते हैं जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है वो आपकी दुश्मन नहीं है वो खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे की पुलिस ने पहरा लगा दिया क्योंकि उनके पर्त को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता वो रक्षक है दिलवार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या सुबह की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए आयतन बदल जाए खून की गति बदल जाए हृदय की गति बदल जाए रक्तचाप बदल जाए ये संभव है अब तो इनकार करना कठिन है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है क्लीफ बेकेस्टर का जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है बैकेस्टर ने सिद्ध किया है सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना भी है और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है अपने माली को भी और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण धारा छीन हो जाती है वो बीमार हो जाता है। पौधों की स्मृति को भी बचस्पन ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाके प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वह कल फिर आपके उसी समय प्रतीक्षा करता है वो याद रखता आज आप नहीं आए या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती बड़ा कंफ्यूजन होता इस सब की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं वैक्सर ने कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया वो ऐसी कंफ्यूज हो जाता है जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो प्रेम करते करते एकदम तो गर्दन तोड़ने कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है बेकेस्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया हुआ उनको हम बड़ी परेशानी में डाले हुए वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाए बेकेस्टर का ये भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं है छोड़ते हैं और बैकेस्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया प्रेम से भाव से संगीत से प्रार्थना से ध्यान से उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं हैं, जैसे रेड रोज लाल जो गुलाब है वो क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का हो सकता है पंडित नेहरू को इसलिए उससे प्रेम रहा क्रोध के लिए रेड रोज बहुत फायदे का है बेकेस्टर के हिसाब से वो क्रोध को कम करता है वो अक्रोध की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है उसका भी अपना आभा है पौधों के पास भी हृदय है माना कि वे अशिक्षित हैं लेकिन उनके पास हृदय है आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता लेकिन हृदय खोता चला जाता यह धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती मंगल की धारणा निश्चित ही मंगल की धारणा हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत पर भी मंगल की धारणा कर पाए तो चमत्कार है हम ये भी कह पाए कि अरिहंत मंगल है तो भी मेरेकल है पत्थर मंगल है इसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी दुश्मन मंगल है इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी शत्रु मंगल है इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी महावीर आपको भली भांति जानते हैं जो श्रेष्ठतम है जिस पर भी आपको कठिनाई पड़ेगी करने में मंगल की धान है उससे शुरू करते हैं अरिहंत सिद्ध साधु और जिन्होंने जाना उनके द्वारा प्ररूपित धर्म धर्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का या उर्दू के मजहब का और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिंदू धर्म का जैन परंपरा में धम्म का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए वो बहुत खूबी का है विशिष्ट और जैन दृष्टि को एक एक नए आयाम में फैलाता है मजहब का हो होता है क्रीत एक मत एक पंथ अंग्रेजी के रिलिजन शब्द का अर्थ होता है करीब करीब वही जो योग का अर्थ होता है वो जिस सूत्र से बना है रिली उसका अर्थ होता है जोड़ना आदमी को परमात्मा से जोड़ना योग का भी वही अर्थ होता है आदमी को परमात्मा से जोड़ना लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते जैन कहते हैं केवली ही अयोगी होता है अयोगी योगी नहीं इसलिए महावीर को ना समझ कुछ भूल से भरे लोग महायोगी कहते हैं वो गलती कहते हैं वो जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं महावीर कहते हैं जुड़ना नहीं है किसी से जो गलत है उससे टूटना है अलग होना है अयोग संसार से अयोग तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है योग कहता है परमात्मा से मिलन तो स्वरूप उपलब्ध होता है महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है जो हमें पाना है वो हमें मिला ही हुआ है सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है गलत को छोड़ दे अयुक्त हो जाए अलग हो जाए इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में योग का है धर्म का बड़ा अनूठा जैनों का है महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है नेचर धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओ के ताओ वस्तु का जो स्वभाव है जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो, तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए इसलिए प्रभाव महावीर अच्छी बात नहीं मानते किसी से भी प्रभावित होना बंदना है सब इंप्रेशन बांधने वाले पूर्णतया अप्रभावित हो जाना निज हो जाना है स्वयं हो जाना इस निजता को इस स्वयं होने को वे धर्म कहते हैं केवली प्रूपित धर्म का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है चेतना मात्र रह जाता है तब तब वो जैसे जीता है वही धर्म है उसका जीवन उसका उठना उसका बैठना उसका हलन चलन उसका सोना वो जो भी करता है उसकी आंख के पलक का है उठना और हिलना उसकी समस्त अस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं वही धर्म है जैसे अग्नि अपने शुद्ध रूप में जलती हो तो धुआं पैदा नहीं होता आप कहेंगे अग्नि तो जहां भी जलती वहां धुआं पैदा होता तर्क की किताबों में लिखा हुआ है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि इसलिए जहां धुआं दिखे मान लेना की अग्नि लेकिन धुआं अग्नि से पैदा नहीं होता केवल ईंधन के गीलेपन से पैदा होता है अग्नि से उसका कोई लेना देना नहीं अगर ईंधन बिल्कुल गीला ना हो तो धुआं पैदा नहीं होता धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है ईंधन का प्रभाव है वो जो ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है तो कहना चाहिए कि वो पानी से पैदा होता है वो अग्नि से पैदा नहीं होता धुआं अगर बिल्कुल सूखा ईंधन है जिसमें पानी जरा भी नहीं है तो धुआं पैदा नहीं होगा और अगर पैदा होता है तो जान ना कि थोड़ा बहुत ईंधन गीला है अग्नि जब अपने शुद्ध रूप में होती है जब उसमें कोई दूसरा विजाती फॉरेन एलिमेंट नहीं होता तब उसमें कोई धुआं नहीं होता महावीर कहते हैं तब अग्नि अपने धर्म में जब कोई धुआं जब चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है और पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता शरीर का पता भी नहीं होता जब चेतना इतनी शुद्ध होती है कि शरीर का पता भी नहीं होता तब तब महावीर कहते हैं जानना की चेतना अपने धर्म में इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक का अपना धर्म है अग्नि का अपना है जल का अपना है पदार्थ का अपना है चेतना का अपना है शुद्ध हो जाना अपने धर्म में आनंद है अशुद्ध रहना अपने धर्म में दुख है तो धर्म का यहां अर्थ है स्वभाव अपने स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना और अपने स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना लोक में इन चारों को उत्तम भी इस सूत्र में कहा है अरिहंत उत्तम है लोक में सिद्ध उत्तम है लोक में साधु उत्तम है लोक में केवली प्रूपित धर्म उत्तम है लोक में मंगल कह देने के बाद उत्तम कहने की क्या जरूरत है कारण है हमारे भीतर ये सारे सूत्र हमारे मनस के ऊपर आधारित है ये हमारे हमारे मन की गहराइयों के अध्ययन पे आधारित है मंगल कहने के बाद भी हम इतने ना समझे कि जो उत्तम नहीं है उसे भी हम मंगल रूप मान सकते हमारी वासनाएं ऐसी हैं कि जो निकृष्ट है लोक में उसी की तरफ बहती हैं ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अर्थ ही यही होता है नीचे की तरफ बहाव जो निकृष है उसी की तरफ रामकृष्ण कहा करते थे कि चील आकाश में भी उड़े तो तुम यह मत समझना कि उसका ध्यान आकाश में होता है वह आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी नजर नीचे कहीं कूड़े कबाड़ पर किसी कचरे घर पर पड़े हुए मांस पर किसी सड़ी मछली पर उस पर लगी रहती उड़ती आकाश में और उसकी दृष्टि तो कहीं नीचे किसी मांस के टुकड़े पर अटकी रहती तो रामकृष्ण कहते थे भूल में मत पड़ जाना कि चील आकाश में उड़ रही इसलिए आकाश में ध्यान होगा ध्यान तो उसका नीचे लगा रहता इसलिए दूसरे सूत्र में महावीर का ये जो मंगल सूत्र है ये तत्काल जोड़ता है अरिहंत लोगोत्तम अरिहंत उत्तम ही ये सिर्फ इशारे के लिए सिद्ध उत्तम है साधु उत्तम है उत्तम का की है कि शिखर है जीवन के श्रेष्ठ पाने योग्य चाहने योग्य होने योग्य सबिजर ने किसी ने पूछा है सबिजर को क्या है पाने योग क्या है आनंद तो सविजय ने कहा टू बी मोर एंड मोर टू बी डीप एंड डीप टू बी इन एंड इन एंड कॉन्स्टेंटली टर्निंग इनटू समथिंग मोर एंड मोर कुछ ज्यादा में रूपांतरित होते रहना कुछ श्रेष्ठ में बदलते रहना कुछ गहरे और गहरे जाते रहना कुछ ज्यादा और ज्यादा होते रहना लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं जब ज्यादा की श्रेष्ठ की उत्तम की धारणा हमारे निकट हो शिखर दिखाई पड़ता हो तो यात्रा भी हो सकती है शिखर ही ना दिखाई पड़ता हो तो यात्रा का कोई सवाल नहीं है भौतिक बात कहता है कोई आत्मा नहीं है शिखर को तोड़ देता है और जब कोई आत्मा नहीं है ऐसा कोई मान लेता है तो आत्मा को पाना है इसका तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता शायद यदि कह देता है कि आदमी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तो आदमी तो वासना है ही वो तत्काल मान लेता है फिर वो कहता है जब वासना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो बात खत्म हो गई बात समाप्त हो गई एक व्यक्ति कह रहा था किसी को कि मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरी कॉन्सियंस मुझे बहुत पीला देती थी मेरा अंतकरण बहुत पीला देता था झूठ बोलूं तो चोरी करूं तो किसी स्त्री की तरफ देखूं तो बड़ी पीड़ा होती थी तो फिर मैं मनोचिकित्सक के पास गया और मैंने इलाज करवाया और दो साल में मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके मित्र ने पूछा कि क्या अब चोरी का भाव नहीं उठता स्त्री को देखकर वासना नहीं चकती सुंदर को देखकर पाने का भाव पैदा नहीं होता उसने कहा नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझे दो साल में मनोचिकित्सक ने मुझे मेरी कॉन्सियस से छुटकारा दिला दिया अब पीड़ा नहीं होती अब चिंता नहीं होती अब अपराध अनुभव नहीं करता हूं पिछले पचास सालों में पश्चिम का मनोचिकित्सक लोगों को अपराध से मुक्त नहीं करवा रहा अपराध के भाव से मुक्त करवा रहा यह कह रहा यह तो स्वाभाविक तो बिल्कुल स्वाभाविक है ये तो होगा ही अगर आज पश्चिम में जीवन ऐसी नीचे तल पर सड़क रहा है चल रहा है कहना ठीक नहीं सरक रहा है जैसे सांप सरकता है तो उसका बड़े से बड़ा जुम्मा पश्चिम के मनोवैज्ञानिक को है क्योंकि वो निकृष्ट को कहता है कि यही स्वभाव है और कठिनाई यह है कि निकृष्ट को स्वभाव मान लेना हमें आसान है क्योंकि हम परिचित हैं और वो दलील ठीक लगती जब महावीर कहते हैं अरिहंत लोगोत्थमा तो समझ में नहीं पड़ता कैसे लोगोत्थमा अरिहंत को हम जानते नहीं सिद्ध को हम जानते नहीं कौन है ये हमारे भीतर पर हमने सिद्ध जैसा कभी कोई क्षण अनुभव नहीं किया अरिहंत जैसी हमने कभी कोई लहर नहीं जानी साधु जैसा हमने कभी कोई भाव नहीं जाना केवली प्रलूपित धर्म में हमने कभी प्रवेश नहीं किया क्या हवा की बातें? तो अगर हम मान भी लें तो मजबूरी में मानते उस मजबूरी का नाम हमने धर्म रखा हुआ है किसी घर में पैदा हो गए जैन मजबूरी आपका कोई कृत्य नहीं तो आप है तो मजबूरी तो आप जाते हैं मंदिर में नमस्कार करते हैं साधु को नमस्कार करते हैं उपवास कर लेते हैं व्रत कर लेते हैं मजबूरी किसी का कसूर नहीं आप पैदा हो गए जैन घर में इसमें किसी का कोई हाथ तो है नहीं खोपड़ी में बचपन से सुनाया जा रहा है वो भर गया उसको निपटा लेते बाकी कहीं स्फूर्ण नहीं है उसमें कहीं कोई ऐसा सहज भाव नहीं है क्या आपने ख्याल किया कि मंदिर जाते वक्त आपके पैर और सिनेमा सिनेमागृह में जाते वक्त आपके पैरों की गति में बुनियादी भेद होता है गुणात्मक क्वालिटेटिव मंदिर जैसे आप घसीटे जाते हैं सिनेमा ग्रह जैसे आप जाते मंदिर जैसे एक मजबूरी एक काम प्रफुल्ता नहीं है चरण में नृत्य नहीं है चरण में जाते समय किसी तरह पूरा कर देना है लेकिन निकृष्ट जीवन पूरा नहीं कर देना है सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन जिस दिन मरा उस दिन पुरोहित उसे परमात्मा की प्रार्थना कराने आए और कहा कि मुल्ला पश्चाताप करो रिपेंट पश्चाताप करो उन पापों के जो तुमने किए मुल्ला ने आंख खोली और कहा कि मैं दूसरा ही पश्चाताप कर रहा हूं जो पाप मैं नहीं कर पाया उनका पश्चाताप कर अब मरा आऊ और कुछ पाप करने का मन था वो नहीं कर पाया वो पुरोहित फिर भी नहीं समझ पाया क्योंकि पुरोहित से कम समझदार आदमी आज, आज जमीन पर दूसरे नहीं ने कहा कि मुल्ला ये क्या तुम कहते हो अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिले तो क्या तुम वही पाप करोगे वैसा ही जियोगे जैसा अभी जिए मुल्ला ने कहा कि नहीं बहुत फर्क करूंगा मैंने इस जिंदगी में पाप बड़ी देर से शुरू की अगली जिंदगी में जरा जल्दी शुरू कर दू ये मुल्ला हम सब मनुष्यों के बाबत खबर दे रहा है ये व्यंग है ये आदमी पूरा व्यंग है हम सब पर्श यह हमारी मनोदशा है मरते वक्त हमें भी पश्चाताप होगा पश्चाताप होगा उन औरतों का जो नहीं मिली पश्चाताप होगा उस धन का जो नहीं पाया पश्चाताप होगा उन पदों का जो चूक गए पश्चाताप होगा उस सब का जो निकृष्ट था जो पाने योग्य ही नहीं था लेकिन क्या मरते वक्त पश्चाताप होगा कि अरिहंत ना मिले सिद्ध न मिले केवलीपित धर्म में प्रवेश ना मिला नहीं हो सकता है नमोकार आपके आसपास पड़ा जा रहा होगा लेकिन आपके भीतर उसको कोई प्रवेश नहीं हो पाया क्योंकि जिन्होंने जीवन भर उसके प्रवेश की तैयारी नहीं की वे अगर सोचते हों कि क्षण में उसका प्रवेश हो जाएगा तो वे ना समझिए जिन्होंने जीवन भर उस मेहमान के आने के लिए इंतजाम नहीं किया वे सोचते हूँ अचानक वो मेहमान भीतर आ जाएगा तो वे गलती पर रहे वे दुराशाएं कर रहे हैं वे हताश होंगे लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अरिहंत मंगल है लोक में उत्तम है फ्रेष्ठ है वही जीवन में पाने का ऐसा सूत्र ख्याल में रखता है और कभी कभी ना भी समझ में आता हो फिर भी रिचुअल रिपीटिशन करता है ना भी समझ में आता हो ना भी ख्याल में आता हो ऐसे ही दौराए चला जाता है तो भी तो ग्रुप्स बनते हैं ऐसे भी दोहराए चला जाता है तो भी चित्त पर निशान बनते हैं वे निशान किसी भी क्षण किसी प्रकाश के क्षण में सक्रिय हो सकते जिसने निरंतर कहा है कि अरिहंत लोक में उत्तम है उसने अपने भीतर एक धारा प्रवाहित की है कितनी ही छीण लेकिन जब वो अरिहंत होने के विपरीत जाने लगेगा तो उसके भीतर कोई उससे कहेगा कि तुम जो कर रहे हो वो उत्तम नहीं वो लोक में श्रेष्ठ नहीं जिसने कहा है सिद्ध लोक में श्रेष्ठ है जब वो अपने को खोने जा रहा होगा तब कोई उसके भीतर स्वर कहेगा कि सिद्ध तो अपने को पाते हैं तुम अपने को खोते हो बेचते हो जिसने कहा है साधु लोग उत्तम है उसको किसी क्षण असाधु होते वक्त यह स्मरण रोकने वाला बन सकता है जानकर समझकर किया गया तब तो परिणामदायी है ही न जानकर न समझकर किया हुआ भी परिणामदायी हो जाता है क्योंकि रिचुअल रिपिटेशन भी सिर्फ पुनरुक्ति भी हमारे चित्त में रेखाएं छोड़ जाती है मृत लेकिन फिर भी छोड़ जाती और किसी भी क्षण में सक्रिय हो सकती ये नियमित पाठ के लिए है नियमित भाव के लिए नियमित धारणा के लिए इसमें अंतिम बात थोड़ा और ठीक से समझनी महावीर ने जिस परंपरा जिस स्कूल जिस धारा का उपयोग किया है उसमें सिर्फ पर मनुष्य की ही शुद्ध आत्मा को रखा है मनुष्य की ही शुद्ध आत्मा परमात्मा मानिए महावीर के हिसाब से इस जगत में जितने लोग हैं उतने भगवान हो सकते हैं जितने लोग हैं लोग ही नहीं जितनी चेतनाएं ये सभी भगवान हो सकते हैं महावीर की दृष्टि में भगवान का एक होने का जो ख्याल है वो नहीं अगर ठीक से समझें तो दुनिया के सारे धर्मों में भगवान की जो धारणा है वो अरिस्टोक्रेटिक एक की सिर्फ महावीर के धर्म में वो डेमोक्रेटिक है सबकी प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से भगवान है वो जाने न जाने वो पाए न पाए वो जन्म जन्म भटके अनंत जन्म भटके फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भगवान है और किसी न किसी दिन वो जो उसमें छिपा है प्रकट होगा और किसी ना किसी दिन जो बीज है वो वृक्ष होगा जो संभावना है वो सत्य बनेगा महावीर अनंत भगवत्ताओं में मानते हैं अनंत भगवत्ताओं में इनफिनिट डी एक एक आदि डिवाइन हैं, और जिस दिन सारा जगत अरिहंत तक पहुंच जाए उस दिन जगत में अनंत भगवान होंगे। महावीर का अर्थ भगवान से है जिसने अपने स्वभाव को पा लिया स्वभाव भगवान है भगवान की बहुत अनूठी धारणा है जगत को बनाने वाले का सवाल नहीं है भगवान से जगत को चलाने वाले का सवाल नहीं है भगवान से महावीर कहते हैं कोई बनाने वाला नहीं है महावीर कहते हैं बनाने की धारणा ही बचकानी है और बचकानी इसलिए है कि उससे कुछ हल नहीं होता हम कहते हैं जगत को भगवान ने बनाया फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि भगवान को किसने बनाया सवाल वही के वहीं बना रहता है एक कदम और हट जाता है फिर वो भगवान जिस जो कहता है भगवान ने जगत को बनाया वो कहता है भगवान को किसी ने नहीं बनाया महावीर कहते हैं जब भगवान को किसी ने नहीं बनाया ऐसा मानना ही पड़ता है कि कुछ है जो अन बना है अन क्रिएटेड है तो इस सारे जगत को ही क्रिएटेड मानने में कौन सी अड़चन अड़चन तो एक ही थी मन को कि बिना बनाए कोई चीज कैसे बनेगी इसलिए समझ लेने जैसा है कि महावीर के पास नास्तिक के लिए जो उत्तर है वो तथा कथित ईश्वरवादी के पास नहीं है क्योंकि नास्तिक ईश्वरवादी से यही कहता है कि तुम्हारे भगवान ने क्यों बनाया तो बड़ी कठिनाई खड़ी होती फिर और बड़ी कठिनाई ये खड़ी होती कि ईश्वरवादी को मानना पड़ता है कि उसमें वासना उठी जगत को बनाने की जब भगवान तक में वासना उठती है तो आदमी को वासना से मुक्त करने का फिर कोई उपाय नहीं भगवान ने चाहा ही डिजायर्ड जब भगवान भी चाहता है और भगवान भी बिना चाहे के शांत नहीं रह सकता तो फिर आदमी को अचाहे में कैसे ले जाओगे क्या भगवान परेशान था जगत नहीं था तो कोई पीड़ा होती थी वैसी ही जैसे चित्रकार को चित्र न बने तो होती एक कवि को कविता निर्मित न हो पाए तो होती क्या ऐसा ही परेशान और चिंतित होता था क्या उसमें भी चिंता और तनाव घर करते ईश्वरवादी दिक्कत में रहा है उसको स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान ने चाह और तब बहुत बेहुदी बातें उसको स्वीकार करनी पड़ती तो उसे स्वीकार करना पड़ता है ब्रह्मा ने स्त्री को जन्म दिया फिर उसी को चाह क्योंकि ब्रह्मा और चाह में कोई तालमेल बिठाना पड़ेगा तो बहुत एपसर्ट घटना घटी और वो ये कि ब्रह्मा ने जिससे पैदा किया वो तो उनका पिता हो गया फिर उसने अपनी बेटी को चाह फिर वो संभोग के लिए आतुर हो गया और फिर वो अपनी बेटी के पीछे भागने लगा फिर बेटी उससे बचने के लिए गाय बन गई तो वो बैल हो गया फिर बेटी उससे बचने के लिए कुछ और हो गई तो फिर कुछ और हो गया वो बेटी जो जो होती चली गई वो ब्रह्मा फिर वही वही जीव का नर होता चला गया तो अगर अगर ब्रह्मा भी ऐसा चाह में भाग रहा हो तो आप जब सुनेमा ग्रह जाते हैं तो बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप बिल्कुल ठीक चले जा रहे हैं आपको कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए आप उचित ही कर रहे हैं वो स्त्री फिल्म अभिनेत्री हो गई तो आप फिल्म दर्शक हो गए आप चले जाओ। तब फिर सारा जगत वासना का फैलाव हो जाता है महावीर ने इसे जड़ से, से काटते हैं। महावीर ने कहा कि नहीं अगर भगवत्ता की तरफ ले जाना है लोगों को तो भगवान को शून्य करो बड़ी अजीब बात अगर लोगों को भगवान बनाना है तो ये भगवान की धारणा को अलग करो बहुत अजीब क्योंकि महावीर ने कहा कि भगवान में ही चाह को रख दोगे पहले डिजायर को रख दोगे पहले क्योंकि उसके बिना तो जगत का निर्माण ना होगा तो फिर आदमी से चाह को शून्य करने का कारण क्या बचेगा तो महावीर ने कहा जगत अनिर्मित है, है। किसी ने बनाया नहीं है और विज्ञान के लिए भी यही लॉजिकल तर्कयुक्त मालूम पड़ता है क्योंकि जगत में कोई चीज बनाई हुई नहीं मालूम पड़ती है ही और ना इस जगत में कोई चीज नष्ट होती मालूम पड़ती है ना कोई चीज निर्मित होती मालूम पड़ती है सिर्फ रूपांतरित होती मालूम पड़ती है इसलिए महावीर ने जो परिभाषा की है पदार्थ की वो इस जगत में की गई सर्वाधिक वैज्ञानिक परिभाषा है अद्भुत शब्द महावीर ने खोजा है पुतगल मैटर के लिए और ऐसा शब्द जगत की किसी भाषा में नहीं है पदार्थ के लिए महावीर ने पदार्थ नहीं कहा नया शब्द गढ़ा पुदगल पुदगल का अर्थ है जो बनता और मिटता रहता है और फिर भी है जो प्रतिपल बन रहा है और मिट रहा है और है जैसे नदी प्रतिपल भागी जा रही है चली जा रही है हुई जा रही और फिर भी है फ्लोइंग एंड इज रह रही है और है महावीर ने कहा कि जो चीज बन रही है मिट रही है न बनके सृजन होता उसका ना मिट के समाप्त होती बिकमिंग पुदगल का अर्थ है बिकमिंग नेवर बीइंग एंड ऑलवेज बिकमिंग कभी है की स्थिति में भी नहीं आती पूरी की ठहर जाए बस होती रहती है। तो महावीर का पुतगल वो है जो प्रतिपल जन रहा प्रतिपल मर रहा फिर भी कभी निर्मित नहीं होता फिर भी कभी समाप्त नहीं होता चलता रहता है गत्यात्मक पदार्थ डेड कंसेप्ट है अंग्रेजी का मैटर भी डेड वर्ड है मरा हुआ शब्द है अंग्रेजी के मैटर का कुल मतलब होता है जो नापा जा सके वो मेजर से बना हुआ शब्द है संस्कृति या हिंदी के पदार्थ का अर्थ होता है जो अर्थवान है अस्तित्ववान है है, पुदगल का अर्थ होता है जो हो रहा है इन द प्रोसेस प्रोसेस का नाम पुदगल है क्रिया का नाम पुदगल है जैसे आप चल रहे एक कदम उठाया दूसरा रखा दोनों कभी आप ऊपर नहीं उठाते एक उठता है तो दूसरा रख जाता है इधर एक बिखरता है तो उधर दूसरा तत्काल निर्मित हो जाता है प्रोसेस चलती रहती है पदार्थ का एक कदम हमेशा बन रहा है और एक कदम हमेशा मिट रहा है जिस कुर्सी पर आप बैठे वो मिट रही नहीं तो पचास साल बाद राख कैसे हो जाएगी जिस शरीर में आप बैठे वो मिट रहा है लेकिन बन भी रहा है चौबीस घंटे आप उसको खाना दे रहे हैं वायु दे रहे हैं वो निर्मित हो रहा है निर्मित होता चला जा रहा और बिखरता भी चला जा रहा है लाइफ एंड डेथ बोथ साइमल्टेनियस जीवन और मरण एक साथ दो पैर की तरह चल रहे हैं महावीर ने कहा ये जगत पुतगल है इसमें सब चीजें सदा से हैं बन रही हैं मिट रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है ना कोई चीज कभी समाप्त होती ना कभी निर्मित होती इसलिए निर्माता का कोई सवाल नहीं है इसलिए परमात्मा में वासना की कोई जरूरत नहीं है सारे धर्म परमात्मा को जगत के पहले रखते हैं महावीर परमात्मा को जगत के अंत में रखते हैं इसका फर्क समझ ली सारे धर्म परमात्मा को कहते हैं कारण है महावीर कहते है इफेक्ट परिणाम महावीर का अरिहंक अंतिम मंजल है भगवान तब होता है व्यक्ति जब वो सब पा लिया पहुंच गया वहां जिसके आगे और कोई यात्रा नहीं दूसरे धर्मों का भगवान बिगनिंग में दुनिया जब शुरू होती है वहां जहां दुनिया समाप्त होती है महावीर की भगवत्ता की धारणा वहां है तो वे सब कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाला भगवान है महावीर कहते हैं दुनिया को पार कर जाने वाला भगवान वन हु गोज बियॉन्ड महावीर प्रथम नहीं रखते अंतिम रखते कॉज नहीं इफेक्ट कारण नहीं कारी। दुनिया का भगवान बीज की तरह है महावीर का भगवान फूल की तरह है। दुनिया कहती भगवान से सब पैदा होता है महावीर कहते हैं जहां जाके सब खुल जाता और प्रकट हो जाता खिल जाता वहां तो महावीर के जो अरिहंत की सिद्ध की भगवान की भगवत्ता की धारणा है वो चेतना के पूरे खिल जाने की फ्लावरिंग की जहाँ सब खिल जाता है इस खिले हुए फूल से जो झरती है सुवास केवली पणत धम उसको उन्होंने कहा इस खिले हुए फूल से जो झरती है सुबास इस खिले हुए फूल से जो आनंद प्रकट होता है इस खिले हुए फूल का जो स्वभाव है वो केवली द्वारा प्रूपित धर्म है और उसे वो कहते हैं वो लोक में उत्तम है वो जो फूल की तरह अंत में खिलता है क्लाइमैक्स शिखश शास्त्र में लिखा हुआ धर्म लोक में उत्तम है ऐसा महावीर नहीं कहते नहीं तो वो कहते शास्त्र प्रूपित धर्म लोकोत्तम है वेद को मानने वाला कहता है वेद में जो प्रूपित धर्म है वो लोक में उत्तम बाइबल को मानने वाला कहता है बाइबल में जो धर्म प्रूपित है वो उत्तम है कुरान को मानने वाला कहता है कुरान में जो धर्म प्रूपित है वो उत्तम गीता को मानने वाला कहता है गीता में जो धर्म की प्ररूपणा हुई है वो उत्तम महावीर कहते हैं केवली पणस तो धम्मो नहीं शास्त्र में कहा हुआ नहीं केवल ज्ञान के क्षण में जो झरता है वही जीवंत लिखा हुए का क्या मूल्य है लिखा हुआ पहले तो बहुत सिकुड़ जाता है शब्द में बांधना पड़ता है जीवंत धर्म अभी से इसके बहुत अर्थ होंगे इसका अर्थ होगा लेकिन केवलीपित जो धर्म है वो शास्त्र में लिख लिया गया है तो जैन अब उस शास्त्र को सिर पे ढोए चले जाते हैं। वैसे जैसे कुरान को कोई ढोता है गीता को कोई ढोता है ये महावीर के साथ जाती है जाति इसलिए है कि महावीर ने कभी कहा नहीं कि शास्त्र में प्रूपित धर्म ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे शास्त्र में कहा हुआ था। लेकिन बड़ी कठिनाई है और महावीर ने खुद कोई शास्त्र निर्मित नहीं किया महावीर ने कुछ लिखवाया भी नहीं महावीर के मरने के सैकड़ों वर्ष बाद महावीर के वचन लिखे गए महावीर ने लिखवाया नहीं लिखा नहीं और भी कठिन बात है और वो ये कि महावीर ने कहा नहीं वो जरा कठिन वो जरा कठिन कि महावीर ने कहा नहीं महावीर तो मौन रहे महावीर तो बोले नहीं तो महावीर की जो वाणी है वो कही हुई नहीं सुनी हुई है महावीर का जो धर्म का रूपण है वो मौन टेलीपैथिक ट्रांसमिशन है और इसलिए एक बहुत पुराण जैसी लगती बात आपसे कहूं कथा जैसी लेकिन जल्दी ही सही वैज्ञानिक आधार उसको मिलते चले जाते महावीर जब बोलते तो बोलते नहीं थे बैठते उनके अंतर आकाश में जरूर ध्वनि गूंजती, थी ओठ का भी उपयोग न करते कंठ का भी उपयोग न करते अगर मैसिंग एक साधारण व्यक्ति जो कोई अरिहंत नहीं अगर एक कागज के टुकड़े को सिर्फ अंतरवाणी के द्वारा कह सकता है ये टिकट है बोला तो नहीं कहा तो नहीं लेकिन टिकट कलेक्टर ने तो चेकर ने तो जाना सुना कि टिकट है अगर एक कोरे कागज पर लाख रुपया दिए जा सकते हैं तो पढ़ा तो गया लिखा नहीं गया शेवरन ने पढ़ा तो की कि लाख रूपये देने हैं तो महावीर ने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का गहन प्रयोग किया बोले नहीं सुने गए ही वॉज हर्ड मौन बैठे पांच लोग बैठे उन्होंने सुना और इसीलिए जो जिस भाषा में समझ सकता था उसने उस भाषा में सुना इसमें भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि हम जो भाषा नहीं समझते उसमें कैसे सुनेंगे और जानवर भी इकट्ठे थे पशु भी इकट्ठे थे और पौधे भी खड़े थे और कथा कहती उन्होंने भी सुना अगर। कहता है कि पौधों के भाव है और वे समझते हैं आपकी भावनाएं है। आप जब दुखी होते हैं पौधों को प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दुखी होता तो वे दुखी हो जाते अब जब घर में उत्सव मनाया जाता तो वे प्रफुल्लित हो जाते जब आप उनके पास खड़े होते हैं तो उनमें आनंद की धाराएं बहती जब घर में कोई मर जाता है तो वे भी मातम बनाते इसके जब अब वैज्ञानिक प्रमाण हैं, तो क्या बहुत कठिनाई कि महावीर के हृदय का संदेश पौधों की स्मृति तक पहुंच जाए अभी सारे दुनिया में जो प्रयोग किए जा रहे हैं अनकॉन्स पर अचेतन पर उनसे सिद्ध होता है कि हम अचेतन में कोई भी भाषा समझ सकते हैं कोई भी भाषा जैसे आपको बेहोश किया जाए हेप्नोटाइज किया जाए गहन इतना बेहोश किया जाए कि आपको अपना कोई पता ना रह जाए तो फिर आपसे किसी भी भाषा में बोला जाए आप समझेंगे अभी एक चेक वैज्ञानिक डॉक्टर राजडेक इस पर काम करता भाषा और अचेतन पर तो वो एक महिला पर जो चेक भाषा नहीं जानती उसको बेहोश करके बहुत दिन तक उसके चेक भाषा में बातें करता था और वो समझती थी जब वो बेहोश होती तो उससे वो चेक भाषा में कहता कि उठ के वो पानी का गिलास ले आओ तो वो ले आती बड़ी हैरानी की बात जब वो होश में आती तब उससे कहे तो वो नहीं सुनती समझ में नहीं आता उसने उस महिला से पूछा कि बात क्या है जब तू बेहोश होती है तब तू पूरा समझती है जब तू होश में आती तब तो कुछ भी नहीं समझती उस महिला ने कहा कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ख्याल रहता है बेहोशी का कि मैं समझती थी लेकिन जैसे जैसे मैं होश में आती हूँ तो मुझे सुनाई पड़ता है चा, चाह चाह और कुछ समझ में नहीं आता तुम जो बोलते हो उसमें चाह चाह चाह मा, मालूम पड़ता और कुछ नहीं मालूम पड़ता लेकिन बेहोशी में मुझे भी थोड़ी स्मृति रहती है कि तुम जो बोलते हो मैं समझती हूँ तो रास दे का कहना है कि आदमी की भाषा का अध्ययन उसके अचेतन के अध्ययन से यह खबर लाता है कि हम महासागर में निकले हुए छोटे छोटे दीपों की भांति ऊपर से अलग अलग नीचे उतर जाएं तो जमीन से जुड़े हुए ऊपर हमारी सबकी भाषाएं अलग अलग जितने गहरे उतर जाएं उतनी एक आदमी की ही नहीं और गहरे उतर जाएं तो पशु की भी एक और गहरे उतर जाएं तो पशु की ही नहीं पौधों की भी एक और कोई नहीं कह सकता कि और गहरे उतर जाएं तो पत्थर की भी एक जितने हम अपने नीचे गहरे उतरते हैं उतने हम जुड़े हुए हैं, एक महाकॉन्टिनेंट से एक महाद्वीप से जीवन के और वहां हम समझते हैं तो महावीर का ये जो प्रयोग था निशब्द विचार संचरण का टेलीपैथी का ये आने वाले बीस वर्षों में विज्ञान कहेगा कि पुराण कथा नहीं इस पर काम तेजी से चलता है और स्पष्ट होती जाती हैं बहुत सी अंधेरी गलिये बहुत सी गलिहारे जो साफ नहीं थे इस इसका से यह हुआ कि अगर हमें किसी व्यक्ति को दूसरी भाषा सिखानी हो तो राजदिक कहता है कि चेतन रूप से सिखाने में व्यर्थ कठिनाई हम उठाते इसलिए राजदिक ने एक संस्था खोली और एक दूसरा वैज्ञानिक है बल्गेरिया में डॉक्टर लोरेंजो उसने एक इंस्टीट्यूट खोली लोरेंजो के इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी अगर हम उसे ठीक अनुवाद करें तो उसका अर्थ होगा मंत्र महाविद्यालय सजेस्टोलॉजी का अर्थ होता है मंत्र आप जानते हैं ना सलाह देने वाले को हम मंत्री कहते हैं सुझाव देने वाले को मंत्री कहते हैं मंत्र का अर्थ है सुझाव सजेश लोरेंजो की इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा स्थापित हो बल्गेरियन सरकार कम्युनिस्ट इसमें 30 वैज्ञानिक लोरेंजो के साथ काम कर रहे हैं और लोरेंजो का कहना है कि दो साल का कोर्स हम 20 दिन में पूरा करवा देते हैं कोई भी दो साल का कोर्स जो भाषा आप दो साल में सीखेंगे चेतन रूप से वो लोरेंजो आपको सम्मोहित रिस, रिस हालत में छोड़ के बीस दिन में सिखा देते हैं और एक नई शिक्षा की पद्धति लोरेंजो ने विकसित की है जो कि जल्दी सारी दुनिया को पकड़ लेगी वो बिल्कुल उल्टी जो अभी आप करवा रहे हैं और उसके हिसाब से और मैं मानता हूं कि वो ठीक है मेरे हिसाब से भी हम जिसको शिक्षा कह रहे हैं वो शिक्षा नहीं है निपटना समझिए लोरेंजो ने जो स्कूल खोला है उस स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए आराम कुर्सियां हैं कुर्सियां नहीं आराम कुर्सियां जैसा की हवाई जहाज में होती जिनपे वो आराम से लेट जाते डिफ्यूज कर दिया जाता प्रकाश जैसा कि हवाई जहाज उड़ता है तब कर दिया जाता तेज रोशनी नहीं और विशेष संगीत कमरे में बसता रहता कोई स्कूल रहा मामला सब खराब हो गया पूरे वक्त संगीत बसता रहता और विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आंख चाहो आधी बंद कर लो चाहो पूरी बंद कर लो और संगीत पर ध्यान दो संगीत पर और शिक्षक पढ़ा रहा उस पर ध्यान मत दो डोंट गिव एनी अटेंशन टू द टीचर शिक्षक पढ़ा रहा उस पर भूल के ध्यान मत देना उसी से गड़बड़ हो जाती तुम तो संगीत सुनते रहना तुम शिक्षक को सुनना ही मत ये तो उल्टा हो गया क्योंकि शिक्षक यही तो बेचारा परेशान है कि हमको सुनने रहे तो डंडा बजा रहा पूरे वक्त हमें सुनो लड़के कहीं बाहर देख रहे हैं कहीं पक्षियों को सुन रहे हैं कहीं कुछ और कर रहे हैं और शिक्षक कह रहा है हमें सुनो वही तो सारा 3000 साल का शिक्षक और विद्यार्थी का झगड़ा है जो अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए हमें सुनो और लोरेंस जो कहता है कि इसीलिए तुम दो साल लग जाते हैं सिखाने में क्योंकि जब कोई व्यक्ति सचेतन रूप से सुनता है तो उसका ऊपरी मन सुनता है तो वो कहता ऊपरी मन को तो लगा दो संगीत सुनने में तब उसका भीतरे मन का द्वार सुनता रहेगा और दो साल का कोर्स वो बीस दिन में पूरा कर देता है किसी भी भाषा का और बीस दिन में आदमी उतना कुशल हो जाता है दूसरी भाषा बोलने में जितना दो साल में नहीं हो पाता बात क्या है बात कुल इतनी ही है कि नीचे गहरे में हमारी बड़ी क्षमताएं छिपी है हमारी बड़ी क्षमताएं छिपी है आप अपने घर से यहां तक आए हैं अगर आप पैदल चल के आए हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि रास्ते पर कितने बिजली के खंभे पड़े थे आप कहेंगे मैं कोई पागल हूं मैं उनकी कोई गिनती नहीं करता लेकिन आपको बेहोश करके पूछा जाए तो आप संख्या बता सकते ठीक संख्या आप जब चले आ रहे थे इधर तो आपका ऊपरी मन तो इधर आने में लगा था हान बज रहा था उसमें लगा था कोई टकरा ना जाया उसमें लगा था लेकिन आपके नीचे का मन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है रास्ते पर पड़े हुए लैंप पोस्ट भी लोग निकले वो भी हान बजा वो भी कार का नंबर दिखाई पड़ गया वो भी वो सब नोट कर रहा है वो सब याद हो गया है आपके चेतन को कोई पता नहीं कहना चाहिए आपको कोई पता नहीं वो जो पानी के ऊपर निकला हुआ दीप आइलैंड है उसको कुछ पता नहीं लेकिन नीचे जो जुड़ी हुई भूमि का विस्तार है वहां सब पता है तो महावीर बोले नहीं चुपचाप बैठे और इसीलिए यही कारण है कि महावीर का धर्म बहुत व्यापक नहीं हो पाया बहुत लोग लोगों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि महावीर बोलते तो सबकी समझ में आता है महावीर नहीं बोले तो उनकी ही समझ में आया जो उतने गहरे जाने को तैयार थे इसलिए महावीर का बहुत सिलेक्ट क्यू है बहुत चूज एंड जो उस जगत में महावीर के वक्त पृष्ठपन लोग थे वही महावीर को सुन पाए स्टम चाहे पौधों में हो और चाहे पशुओं में और चाहे आदमियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता महावीर को सुनने से पहले बड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि जब आप महावीर के सामने बैठे तो आपका जो वाचाल मन वो जो निरंतर उपद्रव से ग्रस्त बीमार मन है वो शांत हो जाए और आपकी जो गहन आत्मा है वो महावीर के सामने आ जाए उस संवाद हो सके उस आत्मा से इसलिए महावीर की वाणी को 500 वर्ष तक फिर रिकॉर्ड नहीं किया गया तब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया जब तक ऐसे लोग मौजूद थे जो महावीर के शरीर के गिर जाने के बाद भी महावीर से संदेश लेने में समर्थ थे जब ऐसे लोग भी समाप्त होने लगे तब घबराहट फैली और तब संग्रहित करने की कोशिश की गई इसलिए जैनों का एक वर्ग दिगंबर महावीर की किसी भी वाणी को ऑथेंटिक नहीं मानता मानना है कि चूंकि वो उन लोगों के द्वारा संग्रहित की गई है जो दुविधा में पड़ गए थे और जो नक पैदा हो गया था कि महावीर से अब संबंध जो ना संभव है या नहीं इसलिए वो प्रमाणित नहीं कही जा सकती इसलिए दिगंबर जैनों के पास महावीर का कोई शास्त्र नहीं कोई शास्त्र नहीं वो कहते सब खो गया स्वतांबरों के भी जो पास शास्त्र है वो भी पूर्ण नहीं है क्योंकि जिन्होंने संग्रहित किया उन्होंने कहा हमें थोड़ी सी बातें पर प्रमाणित लिख सकते हैं बाकी और अंग खो गए हैं उनको जानने वाले अब कोई भी नहीं इसलिए वो भी अधूरा है लेकिन महावीर की पूरी वाणी को कभी भी पुनः पाया जा सकता है और उसके पाने का ढंग ये नहीं होगा कि महावीर के ऊपर जो किताबें लिखी रखी उनमें खोजा जाए उसके पाने का ढंग पुनः यही होगा कि वैसा ग्रुप वैसा स्कूल वैसे थोड़े से लोग जो चेतना को उस गहराई तक ले जा सके जहां से महावीर से आज भी संबंध जोड़ा जा सकता है इसलिए महावीर ने कहा केवली पणित धर्म शास्त्र नहीं वही धर्म उत्तम है जो तुम केवली से संबंधित होकर जान सको बीच में शास्त्र से संबंधित होकर नहीं और केवली से कभी भी संबंधित हुआ जा सकता है लेकिन शास्त्र बाजार में मिल जाते केवल से संबंधित होना हो तो बड़ी गहरी कीमत चुकानी पड़ती फिर स्वयं के भीतर बहुत कुछ रूपांतरित करना पड़ता है महावीर कहते थे बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता है और जितनी बड़ी चीज पानी हो उतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए इसलिए आखिरी बात जब वो बार बार कहते हैं कि अरिहंत उत्तम है सिद्ध उत्तम है साधु उत्तम है केवली रूपे धर्म उत्तम है तब वो ये भी कह रहे हैं कि इतने उत्तम को पाने के लिए तैयारी रखना सब कुछ चुकाने की क्योंकि क्योंकि मूल्य मुफ्त नहीं मिल सकेगा हम सब मुफ्त लेने के आदि हम कुछ भी चुकाने को तैयार नहीं सरी गली चीज को खरीदने के लिए हम सब कुछ चुकाने को तैयार है धर्म मुफ्त मिलना चाहिए असल में इससे पता चलता है हम मुफ्त उसी चीज को लेने को तैयार होते हैं जिसको हम लेने को आग्रहशील नहीं है जिसको हम कहते ठीक मुफ्त देते हैं तो देने बाकी क्षमा करें महावीर कहते हैं जो इतना उत्तम है लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे चुकाने को सब कुछ खोना पड़ेगा स्वयं को और जब भी कोई स्वयं को खोने को तैयार है तो केवली केवलीपुरूपित धर्म से सीधा डायरेक्ट संबंधित संयुक्त हो जाता है वही धर्म जो जानने वाले से सीधा मिलता हो बिना मध्यस्थ के वही श्रेष्ठ है आज इतना ही बैठेंगे पांच सात मिनट